मंडी मेंंडक एक जंगल में एक नदी थी। उस जंगल में आसपास के जानवर पानी पीने के लिए नदी के किनारे आते थे। वहाँ पर एक छोटी सी मछली तैरती तैरती वहाँ आए जानवरों को देखती रहती थी। सब जानवरों को वो छोटी सी मछली बहुत प्यारी लगती थी। मछली हमेशा सबसे हँसते-हँसते बात करती थी और खुश रहा करती थी। एक दिन जब मछली मजे से तैर रही थी, तब एक मैंडर्क आया। मैंडर्क उस नदी के पास पहली बार आया था। मैंडर्क उसको देखके बोला, "ओ मछली, तुम यहाँ इस नदी में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ तैरने के लिए?" मेरी अनुमति की जरूरत है। मछली मैंडक को देखकर डर गई। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। मछली वापस पानी के अंदर चली गई। लेकिन मैंडक भी पानी के अंदर कूदा और मछली का पीछा करने लगा। मैंडक बोला, ओ छोटी, क्या तुम्हें पता है, तुम मछलियां सिर्फ पानी में रह सकती हो? तुम लोग पानी के अलावा और कहीं नहीं जी सकते। मैं पानी में और पानी की बाहर भी रह सकता हूँ। ऐसा मेंढक बहुत घमंडी तरीके से बोला। मछली ने मेंढक की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। ये देखकर मेंढक को बहुत गुस्सा आया। मेंढक बोला, ओ मछली, तुम लोग मूक प्राणी हो। मुझे देखो। मैं कितना अच्छा बात कर लेता हूँ, गाना भी गा सकता हूँ। ऐसा बोलकर मैं नग मछली को बढ़काने की कोशिश की। फिर से मैं नग बोला, सुन मछली, मैं इस थाल का राजा हूँ। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से तट पे आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ये सुनकर मछली तट पे आ ग तट के किनारे एक पत्थर पर कूद बैठा और मछली को बोला, अब मैं गाना गाऊंगा, तुम चुपचाप सुनना। ऐसा बोलकर मेंढक ऊंची आवाज में अपना कला फाड़ के गाने लगा। पेड़ के किनारे एक कुंड के अंदर एक सांप सोने की कोशिश कर रहा था। मेंढक की आवाज से वो जाग गया। और गुस्से से बाहर आया कि उसकी नींद किसने खराब की। सांप झट से आया और मेंढक को खा गया। बेचारे मेंढक की घमंडी उसको बहुत भारी पड़ी। अब छोटी मछली खुशी-खुशी वापस पानी में तैरती चली गई। जंगली बिल्ली और चूहे की कहानी। एक जंगल में था एक बड़ा सा बरगढ़ का पेड़। उस पेड़ की तना में था एक बिल, जिसमें रहती थी एक जंगली बिल्ली। पेड़ के बगल में ज़मीन में था एक और बिल, जहाँ पे एक चूहा रहता था। एक रात शिकारी ने उस बरगढ़ के पेड़ के पास जाल बिछायी, जिसमें जंगली बिल्ली फंस गई। चूहा फंसी हुई बिल्ली को कि आखिरकार इस जंगली बिल्ली से अब छुटकारा मिल जाएगा। उसी वक्त वहाँ पर एक चील आसमान में मंदरा रहा था। कई दिनों से वो चील चूहे के पीछे पड़ा था। चूहे ने इस मुसीबत से बचने के लिए तुरंत जंगली बिल्ली के पास गया और उससे बातें करने लगा। उसने बोला, बिल्ली रानी। 私たちの言葉を読んでいるのは本当に驚きです。そして、私たちの言葉を読んでいるのは本当に驚きです。そして、私たちの言葉を読んでいるのは本当に驚きです。そして、私たちの言葉を読んでいるのは私たちの言葉を読んでいるのは चूहा बिल्ली के पास बैठकर जितना हो सके उतना समय निकालने की कोशिश कर रहा था। जंगली बिल्ली बोली, चूहे राजा, तुम इतनी देर से जाल को काट तो रहे हो, लेकिन काट नहीं रहा। शिकारी किसी भी समय आ जाएगा, क्रुप्या करके जल्दी करो और मुझे बचा लो। चूहा शिकारी के आने तक कुछ ना कुछ घप्पे मार और शिकारी के आते ही फटाफट जाल को पूरा काटकर तुरंत अपने बिल के अंदर घुस गया। जंगली बिल्ली भी जाल से छूटकर जल से जल पेड़ में बने अपने बिल के अंदर घुस गई। शिकारी का जाल पूरा आर पार हो गया। वह सोच में पड़ गया कि उसके जाल की ये हालत हुई कैसे और बिल्ली छूट कैसे गई? मजबूर शिक अपना जाल उठाया और वहाँ से चला गया। तब बिल्ली चूहे के बिल के पास गई और बोली, चूहे राजा, तुम मेरे घर आओ। तुम्हारे मदद के लिए मैं तुम्हारा अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा न्योता स्वीकार करों। चूहा बिल्ली की बात सुनकर हंसकर बोला, बिल्ली रानी। एक चील मुझे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया। अपने आप को मैंने तुम्हारी वजह से सुरक्षित रखा था, तो इसके बदले मैंने तुम्हारी जान भी बचाई। ये स्थिति सिर्फ हम दोनों की आपसी जरूरत पूरी करने के लिए ही थी। बस इसको इतने तक ही रखो। मुझ और तुम अपने घर में मेरा स्वागत किस तरीके से करने वाली हो? कृपया करके यहाँ से चली जाओ और दुबारा मुझे मारने की सोचना भी मत। मजबूर जंगली पिल्ली कुछ नहीं कर पाई और शिकार करने के लिए कहीं और चली गई। स्थिति के अनुसार हम कभी-कभी अपने दुश्मन के पास भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे समय पर लाभप्रवाही इस कहानी का यही अर्थ है कि मुसीबत में भी कोई न कोई उपाय ढूंढा जा सकता है। इस वीडियो में हम सुनेंगे एक छोटी सी कहानी पत्ते ही पत्ते दीदी बोली मैं पाँच तक गिनूंगी गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ ए तीन, चार, पांच बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बना कर बैठ गए। आज दीदी ने पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे, तो कुछ गोल थे। एक दम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। एक था लाल वाले, एक पत्ता बिलावर काठे रंग का था। एक पत्ते पर नसे दिख रही थीं। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल, एक दम सीधा था, एक पत्ता झालर वाला था। हमने पत्तों को धूं कर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो कुछ पत्ते बंदन वर्जे से लग रहे थे। उस पत्तों को देखकर हम बहुत खुश थे। धन्यवाद। इस वीडियो में हम लालू और पीलू की कहानी सुनेंगे। एक मुर्गी थी। मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था। पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने एक पौधे पर कुछ लाल लाल से देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे, ये तो लाल मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वो रोने लगा। मुर्गी दाऊड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वो पीली पीली गुटका टुकड़ा ले आया। लालू ने झट से गुट खाया। उसके मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। अब सोचो तो जरा अगर लालू और पीलू को सफेद और हरी चीजें पसंद होती, तो क्या उनके नाम अलग-अलग होते? और अगर अलग-अलग नाम होते उनके, फिर वे क्या-क्या खाते? -क्या बच्चों, लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई। तुम्हारे जीभ क्या-क्या खाने पीने से जलती हैं? अच्छा ये बताओ जीप चलने पर तुम क्या क्या करते हो? उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम छोटी सी कहानी सुनेंगे जिसका नाम है मैं भी। एक अंडे में से बतक का बच्चा निकला। बतक का बच्चा बोला लो मैं अंडे में से निकला आया। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। चूजा बोला मैं भी आ गया। तब बतख का बच्चा बोला मैं घूमने जा रहा हूँ। तब चूजा बोला मैं भी चलूँगा। बतख का बच्चा बोला मैं गड्डा खोद रहा हूँ। चूजा बोला मैं भी कोदूँगा। फिर क्या हुआ? बतख का बच्चा बोला मुझे एक कैचुआ मिला। चूज़ा बोला मुझे भी। फिर से बतख का बच्चा बोला मैंने एक तितली पकड़ी। चूज़ा बोला मैंने भी तितली पकड़ी। बतख का बच्चा बोला मैं तेरना चाहता हूँ। चूज़ा बोला मैं भी। बटक का बच्चा बोला, देखो, मैं तैर रहा हूँ। चूजा बोला, मैं भी तैरूंगी। चूजा डूबते हुए चिलाया, बचाओ, बचाओ। बटक के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे चूजा बार बार बटक के बच्चे की नकल कर रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। धन्यवाद। शिवीचक्रवती की कहानी। एक राज्य में शिवीचक्रवती नाम का एक राजा था। वह संकट में फंसे लोगों की बहुत मदद करता था। कोई भी अगर उसे कुछ पांगे, तो वह इनकार किए बिना दान करता था। एक दिन राजा के पास एक कबूतर आ बैठी। दुश्मनों से उसे बचाने की बिंती की। ठीक है, ऐसा बोलकर राजा ने कबूतर को अपनी ज़बान दी। इसी बीच एक बाज आया। カブトルの名前は何ですか何ですか何ですか何ですか सब लोग आपके सहायक स्वभाव की बहुत चर्चा करते हैं। खैर, कबूतर को छोड़ो, उसके वजन के बराबर आप अपने जांग का मांस काटकर मुझे दे दो। राजा ने तुला मंगवाया और एक तरफ अपने जांग के मांस को काटकर रखा और दूसरी तरफ था कबूतर। इतना सारा मांस काटकर रखने के बावजूद वह कबूतर के वजन के बरा� ये देखकर राजा बाज़ को बोला, पक्षी राजा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पूरे शरीर को खा जाओ। तब अचानक से बाज़ इंद्र के रूप में और कबूतर अग्नि देवता के रूप में परिवर्तन हुए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। इंद्र और अग्नि देवता राजा को बोले, शिबि चक्रवती। हम यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारे दान देनी और सहायक स्वभाव के बारे में बहुत चर्चा हमने सुनी थी। आज हमने अपने आँखों से देख लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए। जब तक ये भूमि और सूरज रहे, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा और इतिहास में तुम्हारा नाम दोनों देवता गायब हो गए। यही है शिवीचक्रवती की कहानी। बुद्धिमान मछुआ समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में एक-दो मछलियों के साथ-साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फुश से कुछ काला धुआँ जैसे बाहर निकला। वो काला धुआँ एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को द どうしても大変なことはありません。そして、今の時代、大きなことはありません。それは大きなことです。しかし、1時間以内に1時間以内にファサーカー、サムダルが増えています。そして、私は大きなことです。しかし、私は大きなことです。 मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, परीतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जा� लेकिन मेरी एक आखरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखरी ख्वाहिश? जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो, मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतनी छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकि� どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしてとどうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、どうしても、 मछुआ फटाफट ढकन को शीशे के ऊपर कस कर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। दो मित्र, एक राज्य में विजयराज नाम का एक राजा था। वह बहुत कठोर और पत्थर दिल इंसान था। किसी की बात नहीं सुनता था, जो भी उसके विरुद्ध आवाज उठाता था, उसको वह कठोर से कठोर सजा देता था। उस राज्य में रवि और शर्मा नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों को एक दूसरे पर अंध विश्वास था। राजा की अत्याचार देखकर वे चुपचाप नहीं बैठ पाएं। एक दिन रवि महाराज विरुद के विरुद्ध और तुरंत रवि को गिरफ्तार किया और राजा के पास उठा ले गए। राजा के सामने भी रवि उनके विरुद्ध ही बात कर रहा था। राजा को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे रवि को कारागार में बंद कर दें। इस बात का समाचार शर्मा को मिलते ही वह अपने दोस्त से मिलने कारागार आता ह तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? रवि अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मेरी दोस्त, भरने से पहले मैं अपनी माँ और बहन को देखना चाहता हूँ। उनकी खुशाल ज़िंदगी के लिए सब प्रबंध करना चाहता हूँ। बस, मैं और कुछ नहीं चाहता। तुरंत शर्� राजकुमार, मेरे दोस्त रवि को कुछ दिनों के लिए आप जाने दो। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, मैं उसकी जगह ले लूँगा। राजा बोला, अगर तुम्हारा दोस्त फांसी के समय तक वापस नहीं आया, तो सजा तुम ही को मिलेगी। शर्मा ने राजा की बात मान ली। शर्मा का अपने दोस्त पे इतना अंध विश्वास रखन रवि को जाने देने से पहले राजकुमार ने इन दोनों की दोस्ती के बारे में पूछताछ किया और फिर राजी हुए। अगर तुम एक महीने के अंदर वापस नहीं आए तो तुम्हारी जगह तुम्हारी दो शर्मा को फांसी होगी। ऐसा बोलकर राजा रवि को जाने दिया। एक महीना खत्म हो गया और रवि अभी तक वापस नहीं आया। उ जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना भरोसा मत करना। अब देखो, इतनी छोटी से उम्र में तुम्हारी मौत होने वाली है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। उसी समय रवि किले के अंदर प्रवेश हुआ। रवि अपने दोस्त शर्मा के गले मिला और बोला, मैंने यहाँ जल्दी आने की बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। ख� और उनके खुशाल जीवन के लिए बंदोबस्त कर पाया। मैं तुम्हारे आभारी हूँ, दोस्त। राजा दोनों को देखकर बोला, आज तक मैंने ऐसी दोस्ती नहीं देखी, जिसमें कोई अपनी जान को दाव पर लगा सका। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे राज्य में ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसा बोलकर राजा दोनों रवि और शर्मा और अच्छाई इसे राज करने लगा। कर्मों का फल। गोपालपुर नामक गांव में गोपालराम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उनके दो बेटे थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ रेलगाड़ी में कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बीच रास्ते में आए एक स्टेशन पर आकर मिलने का संदेश भेजा। दोनों बेटे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलगाड़ी आते ही वे अपने पिताजी से मिले। बड़े बेटे ने अपने पिताजी के पैर छुककर आशीर्वाद लिया और बहुत आदर से हालचाल भी पूछा। परंतु छोटे बेटे � और माँबाप का आदर नहीं किया, केवल ट्रेन निकलने के समय अच्छे से अपना हाथ हिलाकर अलविदा बोल रहा था। ये देखकर गोपालराम को बहुत बुरा लगा। उनकी पत्नी उनको बोली, सुनिए जी, आप उदास मत हो, अभी वो छोटा है ना, जब वो बड़ा होगा तो खुद सब कुछ सीख जाएगा। गोपालराम अपनी पत्नी से बोला, छोटे ने मुझे प्रणाम नहीं किया इसका दुख मुझे नहीं है लेकिन इतने से भी संस्कार अगर उसमें नहीं है तो वह कल को अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा कुछ साल बीत गए बड़ा बेटा हाईकोर्ट का जज बन गया जब भी लोग उससे मिलने आते थे वे गोपाल राम से भी बहुत आदर और इज्जत से पेश आते थे बचपन में अपने माँबाप का आदर करने का फल बड़े बेटे को अब मिल रहा था। अब दूसरी ओर छोटा बेटा कहीं पर चपरासी का काम कर रहा था। बचपन में उसने अपने माँबाप का आदर नहीं किया। यहाँ तक उन्हें प्रणाम भी नहीं करना चाहा। अब देखो आज के दिन उसे हर रोज कई लोगों को प्रणाम करते करते जिंदगी गुजारन इसीलिए हमें छोटी उम्र से ही अपने मांबाप का आदर करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने मांबाप का सिर ऊंचा कर सकते हैं और हर किसी की इज्जत भी कमा सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। सत्यमेव चैते। एक गांव में एक प्यारी सी गाय रहती थी। वह बहुत सुशील थी। बाकी गायों के साथ वह कभी लड़ाई झगड़े और पहसमी नहीं पड़ती थी। बहुत शांत और अच्छी जिंदगी गुजारा करती थी। एक दिन जब गाय जंगल में घास चढ़ने गई, तब पेड़ के पीछे छुपा एक बाघ गाय के ऊपर खूदकर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। गईया बाकी और ध्यानदी और बिना डरे बोली, बागराजा, जरा रुकिए, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको सुनना। घर के पास मेरा एक छोटा बच्चेड़ा है। उसको पैदा हुए दो हफ्ते भी नहीं हुए। उसने अभी तक घास खाना भी नहीं सीखा। अगर मैं वापस नहीं जाऊँगी, तो उसे दूध भी नहीं मिलेगा। अगर आप तया करके मुझे जाने देंगे, तो मैं अपने बच्चेड़े के पास वापस जाकर उसे पेट भरकर दूध पिलाकर अच्छी-अच्छी बातें सिखाकर वापस आऊँगी। फिर तुम मुझे खा सकते हो। गया की बातें सुनकर बाग जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ से भागने के लि� मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बाग बहुत गुस्से से बोला। गईया बोली, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक बार अगर मैं अपनी जुबान देती हूँ, तो मैं किसी भी हाल में उसे पूरा करती हूँ। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे लगेगा कि मैंने तुम पे उपकार किया है। बस एक � और उसकी भूख मिठाना है। ऐसा गया बहुत दयालु तरीके से बोली। बाग थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वह भी देखना चाहता था कि गया अपनी बातों में कितनी सच्ची है। बाग फिर राजी हुआ और गया को जाने दिया। गया वापस अपने घर गई और अपने बच्चेड़े को पेट भरकर दूध पिलाई और बोली मेरे बच्चे � सब के साथ खुशाल तरीके से रहना, कभी चूट मत बोलना और अच्छा नाम कमाना। अपने बच्चे को पूरा प्यार करके वो वापस जंगल गई और बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ गैया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गैया को अपनी जान से भी ज्यादा अपना वादा पूरा करना महत्व था। ऐसी गईया को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा सोचकर बाग बोला, गईया देवी, आज तुम्हें देकर मुझे सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी-खुशी वापस जाओ और अपने बच्चेड़े के साथ रहो। ऐसा बोलकर बाग गईया को जाने दिया।